देखना कि जो तुम्हारे लिए अनुकूलता का कारक हो वो कौन है बोले पुण्य तो अधिक से अधिक प्रयास करो कि जो साथ नहीं जाना है उस पर अपनी दृष्टि मत मत लगाओ। उसको पाने के लिए उत्पात करो, उल्टे सीधे काम मत करो जाना नहीं है तो क्यों विकार में सर खपाए और बिना किसी प्रयास के ये मिलता हो कोई पद मिले कोई प्रतिष्ठा मिले कोई साधन मिले तो मिल जाने दीजिए उसमें आसक्त मत हो जाओ उसको पाने के लिए हाथ पैर मत फैको उसको पाने के लिए तड़फो मत प्रयास तो वो करो जो साथ में जाएगा वो क्या है हमारा सत्कर्म हमारा साथ निभाएगा तो अधिक यदि सत्कर्म नहीं उपार्जित कर सकें इतना ध्यान रखें कि संसार की वस्तु को पाने के लिए किसी का दिल ना दुखाए हमने छल करके कपट करके धोखा दे करके यदि कोई जगह पाली कोई व्यक्ति को पा लिया कोई स्थान को पा लिया किसी वस्तु को पा लिया कोई पद पा लिया तो क्या वो साथ जाएगा मरते समय वो व्यक्ति रोता है वही तड़पता है जिसको अपने पिछले दुष्कर्म याद आते अरे वो साथ नहीं जा रहा है और इस वस्तु के लिए इस पद के लिए इस स्थान के लिए इस व्यक्ति को पाने के लिए मैंने कितना जमीन आसमान एक कर दिया था भोले भावुक दिल के लोग बहुत तड़पते हैं बहुत रोते है और जब वहां से दिल टूटता है ना कहते इसको इसके लिए मैंने क्या नहीं किया इसको पाने के लिए इसने गद्दारी कर दी मेरे साथ तो एक जीवन का सूत्र है कुछ आ, सब कुछ भूल जाओ भले कोई कोई बात नहीं चलेगा नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण यदि अपना कल्याण हम चाहते हैं तो दो बातें याद रहे एक तो मृत्यु याद रहे कभी कभी हमको लगता है कि वास्तव में खुली आंखों से सच्चाई देखने को मिलती है तो केवल मौत है भगवान कितने लोगों ने देखा है पता नहीं दुनिया में कुछ भी असली रूप में देखने को मिलता है और बिल्कुल दुनिया की कोई सच्चाई है तो मौत है और मरना ये पक्का है सब लोग जानते हैं परंतु मानने को तैयार नहीं है कोई सब छुटके जाना है तो काहे गलत रास्तों से हम ये सारी संपदा उपार्जित करने की कोशिश करें मौत माने दुनिया की सबसे नंगी सच्चाई है एक बार को भगवान दिखे ना दिखे परंतु मौत जरूर दिखे भगवान राम जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं उनके पिता दशरथ जी महाराज भगवान ने भी अपने पिता को मृत्यु के मुख में जाने से नहीं बचा पाया वशिष्ठ जी महाराज बड़े धर्मात्मा महात्मा समर्थ महापुरुष उनके पुत्र उनकी आंखों के सामने गए नहीं बचा मृत्यु का मुख लोग कहते हैं मौत माने बहुत बुरा है मौत अच्छी है कि बुरी है ऐसे ही कह रहे हो ऊपर ऊपर की हमारा मन रखने के लिए किसी किसी ने कह दिया केवल केवल या कोई आ, कोई ना सोचे ऊपर ऊपर से कोई बालक कह देना कि मैं मरूंगा तो मांग दे ऐसी बात नहीं बोलते बेटा और मैंने दुनिया पाप कर दिया इतना हो रहा ना न मरने की बात नहीं करते बेटा शुभ शुभ अशुभ नहीं बोलते पतझड़ अच्छा है कि बसंत अच्छा है आ, जिनको बसंत प्यारा है उनको जीवन प्यारा लगता है उनको मौत प्यारी नहीं लगती अंधेरा अच्छा है कि प्रकाश अच्छा है सब लोग पक्षपाती हो बेचारे अंधेरे को तुम नहीं चाहते और जो व्यक्ति एक व्यक्ति को चाहता है इसका मतलब किसी को नहीं चाहता होगा यदि मृत्यु अच्छी ना होती तो भगवान क्यों बनाते यदि पतझड़ अच्छा ना होता तो भगवान क्यों बनाते यदि अंधेरा अच्छा ना होता तो भगवान क्यों बनाते ये सब जरूरी है अंधकार नहीं होगा तो प्रकाश की कीमत समझ में नहीं आएगी और एक बड़ी बात अंधकार नहीं होगा तो हम और आप जी नहीं पाएंगे जब थक जाते हैं हम घर में पहुंच जाते हैं सोने का समय होता है तो कहते भैया लाइट बंद करना नींद नहीं आ रही है जरा बंद कर अंधेरा अच्छा चाहिए हमको आराम के लिए इतना दुश्मनी प्रकाश से जिस प्रकाश की पूजा करते हैं सूर्य की प्रकाश सूर्य की पूजा यज्ञाग्नि में अग्नि की पूजा दीपक में अग्नि की पूजा और एक गाड़ी चलाने वाले ट्रक चलाने वाले ड्राइवर भी जो बिल्कुल भगवान भगवान को नहीं मानते होंगे ना वो भी सायंकाल का जब समय आता है ट्रक चलाते चलाते तो लाइट ऑन करके ऐसे ऐसे कर लेते हैं और कुछ नहीं ऐसे कुछ करते हैं क्या करते हैं इतना प्रकाश को पूजने वाला व्यक्ति अंधकार चाहता है कि ना करो हमको सोना है भाई बंद करो अंधेरा नहीं होगा तो हम जी नहीं पाएंगे भगवान जानते थे इसलिए 12 घंटे का अंधेरा और 12 घंटे का उजाला किया है चंद्रमा रात्रि को प्रकाश दे उसमें भी भगवान ने आजादा कर दिया बेटा गड़बड़ नहीं होने दूंगा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में बराबर अंधेरा और बराबर प्रकाश है लोग झूठ बोलते हैं शुक्ल पक्ष माने उजियारा पाख बोलते हैं और कृष्ण पक्ष माने अधियारा पाख बोलते हैं आप को पता है कि नहीं पता परंतु आप एक एक सेकंड का नाप लेना जितना उजाला कृष्ण पक्ष में है उतना ही उजाला शुक्ल पक्ष में है एक सेकंड भी ज्यादा नहीं है मेरी बात गले उतर रही है नहीं आप एक महीने तपस्या करो दिन में सो रात को जगो घड़ी लगा करके कृष्ण पक्ष की रात्रियों का प्रकाश लिख लीजिए और शुक्ल पक्ष की रात्रियों का प्रकाश लिख लीजिए जब टोटल जोड़ोगे तो बराबर लिख मैं नहीं कह रहा बाबा तुलसीदास कह रहे हैं सम प्रकाश दुह पाख में नाम भेद विधि की दोनों दोनों पक्षों में प्रकाश बराबर है अंतर इतना है बंबई वालों को तो विचारों को क्या पता कि चंद्रमा का प्रकाश भी कुछ होता है कि नहीं यदि चंद्रमा का प्रकाश देखना है तो कहीं नदी के किनारे पर रात गुजारिए और पूर्णिमा की रात्रि में नदी के किनारे पर खड़े होकर के आकाश मंडल में उस खिले हुए साक्षात नारायण के दर्शन करिए यहाँ के लोगों को ठीक से क्या पता जो यहाँ रह रहे हैं जो उधर जाने का मौका मिलता है उनके लिए तो कोई बात नहीं जानते हैं गंगा जी हो नर्मदा जी हो या कोई भी नदी हो रात्रि हो सन्नाटा चारो और पसरा हुआ हो पूर्णिमा की रात्रि हो चंद्रमा पूरे यौवन पर खिला हुआ हो फिर देखिए एक पल का भी वो आनंद मिल गया तो सारे संसार का सुख एक तरफ और वह आनंद एक आप सेकंड सेकंड जोड़ लेना कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में प्रकाश बराबर है अंतर इतना है कि कृष्ण पक्ष में रात्रि के पूर्वार्ध में प्रकाश नहीं रहता उत्तरार्ध में प्रकाश रहता है हुँ? और शुक्ल पक्ष में पहले नौ दिन तक रात्रि के प्रारंभ में प्रकाश रहता है बाद में नहीं रहता जो लोग रात्रि चूंकि अधिकांश लोग रात्रि के प्रथम प्रहर माने नौ दस बजे तक जगते हैं तो जानते हैं कि भैया अब उजाला पक्ष आ गया उनको बाद में क्या मालूम सोते सोते जीवन गुजर जाता है और जो लोग रात्रि को दो बजे तीन बजे जगते हैं और बिना प्रकाश के जिनको जंगल में जाना पड़ता है उनसे पूछो कि शुक्ल पक्ष अच्छा है कि कृष्ण पक्ष अच्छा है हम तो हमारे आचार्य जी हमारे छात्रे हम कहते थे भैया शुक्ल पक्ष अच्छा नहीं है कृष्ण पक्ष अच्छा है इनको पता होगा हम लोग जंगल में जाते थे प्रातः काल तो जो कृष्ण पक्ष होता था तो प्रकाश मिलता था और शुक्ल पक्ष तो अंधेरा है बराबर प्रकाश है अंधेरा नहीं होगा तो हम जी नहीं पाएंगे आप कहोगे अंधेरे के गीत गा रहे हैं दुनिया में सृजन जब भी होगा तब अंधकार में होगा जब भी निर्माण होगा जब भी संरचना होगी तब अंधेरे में होगी प्रकाश में तो बनने के बाद आता है कोई किसान खेत में बीज बोता है तो जब तक वो माता पृथ्वी की कोख में अंधेरे में अंकुरित नहीं होता और अंकुरण जब तक प्रकाश की तेज को सहन करने की क्षमता प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मां, पृथ्वी प्रकृति उस बीज के अंकुर को बाहर नहीं आने देती और प्रकाश कितना घातक है जो बीज भूमि पर ऊपर पड़ा रह जाता है वो अंकुरित नहीं होता उग नहीं पाता अंधेरा चाहिए कि नहीं और छोड़िए हमारे और आपके निर्माण के लिए भी अंधकार ही चाहिए बालक का जब जन्म होता है तो कहते नहीं अभी बाहर मत ले जाना उजाले में मत ले जाना इसको छुपा के रखो छुपा के रखो इसलिए अंधेरे को भी गाली मत देना अधेरा भी हमारे जीवन के लिए जरूरी है यदि आप बसंत की बहुत प्रशंसा करते हैं बसंत का बहुत आदर करते हैं तो ध्यान रखना तुम पतझड़ को गाली दे रहे हो और पतझड़ कृपा नहीं करेगा तो बसंत कभी नहीं आएगा वो पतझड़ पुराने पत्तों को उठा फेंक देगा और जब वो जब तक पुराने पत्ते नहीं टूटेंगे पुराने फल और फूल नहीं हटेंगे तब तक नई नई कोपल नई नई कोमल कोमल पत्ते फल और फूल नहीं आएंगे इसलिए कभी पतझड़ को भी गाली मत देना अब मूल पर लौट करके आते हैं जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक जन्म भी नहीं होगा मृत्यु तो संसार की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए एक संस्कार है फिर सुनो मृत्यु तो इस संसार की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए एक संस्कार है मरेंगे नहीं तो ये कोई मान लो किसी गांव को भगवान ये बरदान दे दे कि तुम्हारे गांव में कोई मरेगा नहीं तो मरेगा नहीं तो बूढ़ा तो होगा भाई मरेगा नहीं ठीक है परंतु बूढ़ा तो होगा और जब 10-20 साल तक बूढ़े बूढ़े लोग नहीं मरेंगे बुढ़ापा आएगा तो रोग आएंगे खांसी और खखार आएगी दिखना कम हो जाएगा और चारों ओर खाव खाव करते हुए लोग दिखाई देंगे उस गांव में लोग अपनी लड़कियों की शादी भी नहीं करेगा कोई तो वो लड़के और लड़कियां जो होंगे वो कहेंगे अरे भगवान करे जल्दी मरे भगवान करे जल्दी मरे भगवान से लोग प्रार्थना करेंगे बुढ़ापा उठ जाए बूढ़ी भी लोग हाथ जोड़ करके कहेंगे होता नहीं कुछ भी भगवान उठा ले मृत्यु तो हमारे जीवन को नवीनता देने का संस्कार है इसलिए मृत्यु भी बहुत आवश्यक है मृत्यु से डरना नहीं चाहिए और मृत्यु को जीतने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए मृत्यु को संवार लेना चाहिए हमारे पूज्य महाराज श्री कहा करते थे मौत से डरो मत मरना सीखो बोले सियावर रामचंद्र भगवान की मौत से डरो मत मौत को संवार लो मौत को समार लो मरना सीखो कैसे मरना चाहिए कैसे मरना चाहिए भगवद गीता कहती है कि जो अंतिम समय में भगवान का स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है उसको मेरे लोक की प्राप्ति होती है। यम-यम बापी स्मरण अंतिम समय में जिस भावना से प्रेरित करते चिंतन करते हुए भाव युक्त जीवन आ, का अंतिम समय गुजारते हुए जाता है वही गति प्राप्त करता है देखो जड़ भरत ने राजर्षि भरत ने मृग का चिंतन करते हुए शरीर त्यागा तो अगले जन्म में मृग बन गया अंतिम समय बहुत सावधानी का होता है इसी बात को बाली ने कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो जाए बड़ी उपलब्धि है सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिषया का मे ज्ञान मार्ग पर चलना भक्ति का आचरण करना योग करना दान धर्म करना जब तप करना ध्यान करना इसका फल क्या है बोले जन्म लाभ पर अंत नारायण स्मृति अंतिम समय में भगवान की स्मृति आ जाए से हिंदी के भजन वाले गाते थे कि जब उन, यमुना जी का तट हो बंसी बट हो सामरा निकट हो जब प्राण बात यहाँ तक तो पहुंच जाती थी न मिले यमुना जी का तट बंसी का बट और सामरा निकट न हो मत हो उसकी परवाह मत करो परंतु इतनी प्रार्थना करो कि प्रभु कुछ हो न हो पर तेरी स्मृति हमको अंतिम समय में आ जाए फोटो खिंचवा अभी तो फोटो कब खिंच पता नहीं चलता पहले फोटो खिंचवाते थे आज से 10 साल पहले लगभग लगभग 10 साल का और थोड़ा ज्यादा 20 साल पहले फोटो खिचाते थे हम लोग परीक्षा देने जाना पड़ता परीक्षा के लिए फार्म भरना है तो फोटो खिंचवाने के लिए जाए तो बिजली आई के नहीं आई फिर वो कैमरामैन बहुत देर तक अपने उस हाथी किसी सूंड को ठीक करता रहता था और फिर प्लीज स्माइल तो बहुत देर तक सांस अटक जाता था कहीं गड़बड़ ना आ जाए और खासकर क्या होता था जब फोटो अंतिम में आए तभी ऐसे और आंख बंद आ जाती थी अब फोटो तो खींच गया उसने कहा लाओ पैसे और फोटो बन के आया जब फार्म पर लगा देता तो किसी का मुंह टेढ़ा आता था किसी किसी किसी का अच्छा आता था ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होते थे कौन जाए दोबारा दिन में फोटो बना के देगा वो तो दोबारा ठीक कराने कौन जाए परंतु अभी चिंता की बात नहीं अभी तो एक ही सेकंड में एक हजार आपके क्लिक क्लिक क्लिक पिक तैयार ना रील का खतरा ना कोई झंझट अभी फोटो गड़बड़ा जाएगा तो ठीक हुआ जा सकता है कोई बात नहीं है फोटो खिंचाते वक्त आदमी बहुत सावधान रहता है कहीं मेरा फोटो बिगड़ना है ना ऐसा ये तो सबका अनुभव है आदमी चित्रकार के सामने कैमरा के सामने जाता है तो सावधान हो जाता है कहीं मेरा फोटो ना बिगड़ जाए अंतिम समय जब मौत का आता है तब तो मृत्यु के दूत हमारा फोटो खींचने आते हैं हमारे भाव का फोटो ना बिगड़ जाए इस बात को वहां घटाइए जैसे यहाँ हम फोटो खिंचाते वक्त सावधान होते हैं वैसे वहां भी सावधान हो हमारा हमारा विचार गड़बड़ा गया तो फोटा फोटो भी घट जाएगा इन हाथों की जगह पर पंख भी लग सकते हैं इस नाक और मुख की जगह पर चौच भी लग सकती है दो पैर की जगह पर...